ओलिवर ट्विस्ट ये जहां एक अजीब जगह है बुराई से सताई हुई और अच्छाई से बचाई गई और हमारी कहानी हमें दोनों जानिब ले जाती है ये कहानी है ओलिवर ट्विस्ट की जो मडफोर्ड के एक शहर में एक यतीमखाने में लाया गया था एक तूफानी बरसाती रात में। मुझे यह बेचारा बच्चा मिला है इसे ले लीजिए ओलिवर ट्विस्ट ने अपनी जिंदगी के पहले दस साल एक यातीम खाने में बिताए। ये दस साल वो थे जब उसका कोई अपना नहीं था, किसी को उसकी कोई परवाह नहीं थी और उसे तकरीबन खाना भी नसीब नहीं होता था। ये तो बहुत थोड़ा है। कल रात में इतना भूखा था कि मैं सो ही नहीं सका। अबे और ज़्यादा मा� رسویاں ہمیں پیٹ دے گا اگر ہم تو. میرے پاس ایک منصوبہ ہے. جس کسی کو آدھی سٹک ملے وہ اور مانگلی. لے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک اور अभी-अभी तुमने क्या कहा? मेहربानी कीजिए, मुझे थोड़ा और चाहिए। मैं तुम्हें सिखाऊंगा और ज्यादा लेना। उसे छोड़ दो। तुम मेरे खिलाफ बकवाट करोगे? तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। की ट्विस्ट। न सिर्फ ओलिवर को और शोरबा मांगने की सजा मिली, उसे वर्कशॉप से बाहर भी निकाल दिया गया और � एलो ओलिवर यहां तुम काम करोगे नोवा अब ये लड़का तुम्हारी जिम्मेदारी है आपसे से ये तुम्हारे साथ रहेगा इसे हमारा हुनर सिखाओ हाँ, हुजूर तो हमें क्या नसीब हुआ एक बीमार साथ ना बसर मुझे तुमसे क्या फायदा होगा मेरे कमरे में मेरे साथ रहेगा चलो भी ये कभी नहीं होगा समझ गए फिर मैं मिस्टर میسٹر ساور بیری، میسٹر ساور بیری مینے دیکھا کہ اس نئے لڑکے نے نوہ کو دھککا دیا میں لکڑی پر گیرا اور بلیڈ شاید مجھو ماری رہ ہوتا حضور لیکن سنیئے بہت ہو گیا اولیور اگر میں نے سنا کہ تم دوبارہ اس طرح کی حرکت کر رہے ہو تو میں تمہاری خود خبر لوں گا سمجھ میں آیا रह तो तुम इसकी आदी हो जाओ यतिम खाने ने तुम्हें यहां दे दिया है सात लंबे सालों के लिए ओलिवर <laughs> ने अपना सामान इकट्ठा किया और रात के अंधेरे में भाग गया कई हफ्ते चलते हुए वो लंदन के रास्ते पर रवाँ था, अपने यतीम खाने से बहुत दूर, और मिस्टर सावरबेरी और उस खौफनाक नुवा से भी बहुत दूर. मीठे मीठे नरम केक, बस पांच पैसे में एक, बस पांच पैसे में एक. ए लड़के, तुफ़ा हो जाओ यहां से. खाओ इसे खाओ ये वाला मेरी तरफ से है। शुक्रिया। इससे पहले मैंने तुम्हें यहाँ पर नहीं देखा। नए हो क्या? हाँ। मेरा नाम जैक है। यहाँ लोग मुझे आदमपुल डॉजर बुलाते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है ओलिवर। ओलिवर ट्विस्ट। भाग कर हो? फिक्र मत करो ओलिवर, मैं एक आदमी को जानता हूँ जो तुम्हें अपने साथ बिना कुछ लिए रख लेगा। मेरे साथ चलो। शुक्रिया। Artful Dodger उसे एक शख्स के पास ले गया जिसका नाम था Fagin, जो लंदन के एक अलग-थलग हिस्से में रहता था। Artful Dodger और बहुत से और बच्चे उसके साथ रहते थे। दरवाजा खोलो, मैं आ गया। औ ये ओलिवर ट्विस्ट है, फिक्र मत करो, मेरे साथ आया है. ओलिवर ट्विस्ट, तुम भूखे लग रहे हो बच्चे, चारली, उसके लिए कुछ खाने को लाओ. मुझे वो हटा लेने दो. हम यहां बटुआ बनाते हैं। बैठो। आ, लो वो रहा तुम्हारा खाना। शायद अपनी जिंदगी में पहली बार ओलिवर ने जी भरकर खाना खाया और उसे जल्दी ही नींद आ गई। कल वो तुम सब के साथ बाहर जाएगा। इतनी जल्दी? फिर जितना जल्दी सीखले उतना ही बेहतर, वरना उसका मेरे यहाँ कोई फायदा नहीं। ध्या� अगली सुबह फैगिन ने ओलिवर को दूसरे लड़कों के साथ काम पर भेज दिया ओलिवर को कोई अंदाजा नहीं था कि वो काम क्या है उसने बस मान लिया कि वो पटुआ बनाने का काम था जाओ और याद रखो यहां रहने के लिए तुम्हें काम करना पड़ेगा ठीक है जी बिल्कुल गुड मॉर्निंग मिस्टर ब्राउनलो गुड मॉर्निंग मिस्टर कॉलिनस अब देखना चोर चोर ओलिवर ये देखकर हैरत में पड़ गया कि फैगिन और उनके लड़कों का असली काम पटुआ बनाना नहीं बल्कि पटुआ चुराना था आर्टफुल डॉजर और चार्ली भाग गए। मजमे ने सोचा कि ओलिवर चोर है और उसका पीछा करने लगे। जल्दी ही एक पुलिस वाला उस तक पहुंच गया और ओलिवर को हिराफतार कर लिया। तुम यहाँ आओ, मैं तुम्हें जज के पास ले जाऊंगा और तुम्हें जेल में सात साल की कड़ी सजा मिलेगी। ऑफिसर सात साल, ये तो बहुत सख्ती है, है ना? न और उसे जज के सामने हाजिर किया गया मिस्टर ब्राउनलो ने एक छोटे बच्चे के लिए रहम की गुजारिश की पर जज बहुत सख्त था और इससे متاثر नहीं हुआ ओलीवर को 7 सालों तक जेल भेजने ही वाला था कि मिस्टर कॉलिनस वहां पहुंचे लेकिन सुनिए मैंने तो कुछ भी नहीं चुराया है ऑफिसर तुमने उसे उससे मौके वारदात से गिरफ्तार किया था हां हुजूर पूरा मजमा उसका पीछा कर रहा था जब मैं उस तक पहुंचा لیکن حضور سات سال بہت سخت سزا ہے اب قانونی کارگزاری میں दखल نہ دے حضور میں نے اعلان दिया دیا ہے کہ یہ بچہ جیل جائے گا رکیو <تصفح> حضور ये क्या है کیا ہے؟ تم نے عدالت کی کارواہی میں دخل دینے کی جرت کیسے کی؟ میں معافی چاہوں گا حضور پر یہ بچہ بے گناہ ہے اصلی چور بھاگ گیا میں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا آفیسر تم نے اصل میں اسے چوری کرتے نہیں तो ठीक है, मैं ऐलान करता हूँ कि इस लड़के को फारण रिहा किया जाए। उनके पीछे जाओ। करवाजा खोलो, मेरे पास तुम्हारे लिए काम है। हाँ? वो लड़का ओलिवर मैं चाहता हूं कि तुम उसे एक चोर बनाओ। खैर वो पहले से ही चोरी के लिए पकड़ा गया है। नहीं वो रिहा हो गया है और अब वो मिस्टर ब्राउनलो के साथ है। ये जानकर राहत हुई बेचारा लड़का। तुम्हें उसे वापस लाना होगा और उसे एक चोर में तब्दील करना होगा और मुझे उसके बार مجھے हर بات बताओ ورنہ میں تمہیں خود پولیس کے حوالے कर دوں گا. ओलिवर اولیور کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں جانتے سوائے اس کے کہ وہ لندن کا نہیں ہے. وہ किसी کے کسی یتیم کھانے سے آیا ہے. اپنی اس آزمائش کے بعد اولیور بہت غم زدہ ہو گیا تھا اور اسے کچھ دن لگ گیا میں. مستر براؤن لو کے گھر میں اس کی اچھے خاترداری ہو رہی تھی. مستر وہ ये लड़का मुझे काफी हैरत में डालता है। जब ये थोड़ा सेहतमंद हो जाए, तब मैं ये जानना चाहूँगा कि ये कहां से है इसके वाले दैन कहाँ से हैं। तुम लड़के के माँजी की बाबत इतनी दिलचस्पी क्यों रखो? वो एक यतीम खाने से है वो मेरी एक दोस्त है। या खुदा, का चेहरा उससे कित मैंने 10 साल से उसके बारे में नहीं सुना है। ओलिवर तेजी से सेहतमंद हो रहा था, और वेगिन ने आर्टफुल डॉजर से कहा कि वो मिस्टर ब्राउनलू के घर पर नजर रखे, ताकि वो ओलिवर को अगवा कर सके, जैसे ही वो घर से बाहर निकले। और एक दिन मिस्टर ब्राउनलू ने ओलिवर को पैसे दिए और उससे कहा कि क वो हमारा बेटा है। बस इस वक्त वो बहुत गुस्से में है, हम उसे घर ले जाने आए हैं। चलो बेटा, हम तुम्हें वो नए जूते दिलवाएंगे। अब बस घर चलो और खाना खाओ। फैगिन ओलिवर को अपने घर ले गया और उसने उस रात एक लूट मारी का मंसूबा बनाया, ताकि वो ओलिवर को एक चोर बना सके, ब उस रात फैगन ओलिवर को ले गया एक बड़े रईस के घर में डाका डालने खिड़की से अंदर घुसो और अंदर से दरवाजा खोलो अगर तुम ऐसा नहीं करते तो तुम्हें अंदाजा नहीं कि मैं तुम्हें कितनी बुरी सजा दूंगा अब जाओ कौन है वहां कौन घुस आया घर में आगो ये घर मिस रोज में फिल का था और वो दया से भर गई जब उसने ओलिवर का मासूम चेहरा देखा उसने ओलिवर की देखभाल की एक दिन एक अजीब मेहमान उससे मिलने आया ये ओलिवर के बारे में है मुझे आज रात 12 बजे लंदन ब्रिज पर मिलो प्लीज ओलिवर क्या तुम इसकी बाबत कुछ जानते हो नहीं मिस लगता ही औरत न� कौन? आ, मिस्टर ब्राउन लो। उन्होंने मेरी बहुत मदद की जब मैं उनके साथ था। ओह, मिस्टर ब्राउन लो। मेरे खानदान के दोस्त हैं। मैं उनसे फौरन गुफ्तगू करूंगी। तो मिस रोज ने मिस्टर ब्राउन लो से बात की और उस रात वो लंदन ब्रिज जाने के लिए रजामंद हो गए। नैनसी उनके लिए रुकी हुई थ एक शख्स जिसका नाम है मिस्टर मैंग्स जिसने पक्का इरादा कर लिया है कि वो ओलिवर को चोर बनाएगा। वो ओलिवर के वालीदेन के बारे में दरियाफ़ कर रहा था और वो मटफोर्ड की यतीम खाने में गया था उसके बाबत तहकीकात करने के लिए किसी किस्म के लॉकेट की तलाश कर रहा था। मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं ह� क्या ओलिवर के शरीर पर कोई लॉकेट था जब तुम्हें एक बच्चे के रूप में ये मिला था हाँ हुजूर ये रहा वो एग्नेस तो मैं सही था ओलिवर मेरी दोस्त एग्नेस का बेटा है क्या मैं जा सकता हूँ हुजूर तुमने वो लॉकेट अपने पास रखा जो उस लड़के का था तुमने वो इससे चुराया है तुमने यतीम खान मुझे माफ करते हैं हुजूर तुम जैसे लोग जो बच्चों से चुराते हैं उनका भरोसा नहीं कर सकते अब तुम मटफर्ड के बीडल नहीं हो और मैं तुम्हें जेल भिजवाऊंगा हुजूर इसे लेकर जाओ तुम ओलिवर को चोर क्यों बनाना चाहते थे क्योंकि वो मेरा छोटा भाई है और मेरे वाल्डेन ने कहा था कि अगर हमने कानून के खिलाफ कुछ किया, तो हमारी जायदात का सारा हिस्सा दूसरे भाई को दे दिया जाएगा। तो तुम चाहते थे कि ये छोटा बच्चा चूर बन जाए, ताकि तुम उसका पैसा रख सको? तुम्हें शर्मानी चाहिए। ऐसा करके तुमने कानून तोड़ा है। तुम भी जेल जाओगे। ओलिवर आपकी बहन एग्नेस का बेटा है ओ, ओलिवर ओलिवर तुम एक दौलतमंद लड़के हो और मैं तुम्हें एक खानदान भी देना चाहता हूँ. मैं तुम्हें अपने बेटे के रूप में गोद लेना चाहता हूँ, अगर तुम्हें कोई अतराज ना हो तो उ मुझे तो यह बहुत ही पसंद आएगा लेकिन एक गुजारिश भी मुझे तुम पर नाज है ओलिवर और तुम फिक्र मत करो मैं इस बात पर तवज्जो दूंगा कि सभी बच्चे स्कूल जाएं और बिल्कुल तुम्हारी तरह ही भले और रहम दिल बनें